शो ठोक संतो मगन भया मन मेरा नंबर वन ज्यू मुख एक देख दुई दर्पण गहला तेता गाया देखते ना कि दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो तो तुम्हारा तो मुख एक है लेकिन दर्पण में एक और दिखाई पड़ने लगा दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है वो सच नहीं है वो है ही नहीं वो सिर्फ दिखाई पड़ रहा है उसकी भ्रांति में मत पड़ जाना उसको सच मत मान लेना मैंने सुना है एक राजमहल में दर्पण ही दर्पण लगे थे सारा महल दर्पणों से बना था एक कुत्ता रात भूल से भीतर रह गया वो सुबह मरा हुआ पाया गया सारे दर्पणों पर उसके खून के दाग थे हुआ क्या रात अकेला उस महल में उसने जब चारों तरफ देखा हर दर्पण में उसे कुत्ते दिखाई पड़े कुत्ते ही कुत्ते घबरा गया होगा इतने कुत्तों के बीच कोई घिर जाए अकेला कुत्ता उसकी जान कितनी औकात कितनी इतने कुत्ते जानो तरफ और सब खूंखार भोंका होगा तो सारे कुत्ते भोंके होंगे झपटा होगा तो सारे कुत्ते झपटे होंगे टकरा गया होगा दर्पण से तो दूसरा कुत्ता भी टकरा गया होगा दर्पण भी टूटे पड़े थे दर्पण के कांच छिदे थे और कुत्ता मरा हुआ पड़ा था आदमी की अवस्था करीब करीब ऐसी है मन तुम्हारा सिर्फ दर्पण है मन से जूझो मत मन से लड़ो मत मन में जो उठता है उसको सच भी मत मानो छाया मात्र है काम उठे क्रोध उठे लोभ उठे छाया मात्र है। सिर्फ भर आंख देख लो गौर से देख लो उतने में ही विलीन हो जाएगा जीव मुख एक देख दुई दर्पण गहला देता, गाया बावले मत हो जाओ पागल मत हो जाओ दर्पण में भी कोई छिपा है ऐसा सच मत मान लो छोटे बच्चे अक्सर मान लेते बहुत छोटे से बच्चे के सामने दर्पण रख के देखा वो पहले थोड़ा डरता है फिर थोड़ा गौर से देखता है कि मामला क्या है फिर थोड़ा उत्सुक हो जाता है फिर थोड़ा पास आता है फिर टटोल के देखता है कुछ समझ में नहीं आता तो दर्पण के पीछे जाकर देखता है कि शायद कोई पीछे तो नहीं छिपा है संसार में अज्ञानी आदमी की अवस्था उसी छोटे बच्चे जैसी अवस्था है वहां कोई भी नहीं राम के अतिरिक्त यहां कोई भी नहीं अगर राम के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तो समझ लेना कि किसी दर्पण में पड़े प्रतिबिंब को तुमने सत्य समझ लिया है वृक्षों में भी वही है पहाड़ों पर्वतों में भी वही है मुझमें भी वही तुम में भी वही सब में वही एक का ही विस्तार है लेकिन अनेक दिखाई पड़ रहा है राजमहल में चले गए हो जहां बहुत दर्पण लगे ज्यो मुख एक देख दुई दर्पण गहिला तेता गाया जन रज्जब ऐसी विधि जाने जीव था त्यों ठहराया बड़ा प्यारा वचन है कहते हैं रज्जब को ऐसी विधि दे दी गुरु ने रजब को ऐसा सूत्र हाथ लगा दिया जन रज्जब ऐसी विधि जाने ज्यों था त्यों ठहराया तो अब रज्जब वही देखता है जैसा है जो है अब जरा भी अन्यथा नहीं देखता अब अपनी कल्पना को बीच में मिलाता नहीं अब अपनी कल्पना से मिश्रण नहीं होने देता अब अपने सपनों को सत्य के साथ जुड़ने नहीं देता ज्यों था क्यों ठहराया सपनों के हटते ही जो है बस वही रह गया उसका ही नाम परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है आकाश में किसी सिंहासन पर बैठा हुआ इस भ्रांति में मत पड़ना कि किसी दिन मिल जाएगा तुम्हें परमात्मा धनुष धनुषवाण लिए हुए कि मुरली बजाता हुआ कि मोर मुकुट बांधे इस भ्रांति में मत पढ़ना वो सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं वो सब तुम्हारी माया का जाल है परमात्मा तो उस अवस्था का नाम है जिसको रज्जब कह रहे हैं ज्यू था त्यू ठहराया अब कुछ भी विकृति नहीं होती अब कोई सपना बीच में नहीं आता अब चीजें वैसी ही दिखाई पड़ती हैं जैसी हैं अब किसी तरह की विकृति नहीं है किसी तरह का आरोपण नहीं है किसी तरह का प्रक्षेपण नहीं है जो है जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ रहा है यह अवस्था ही परमात्मा अवस्था है रज्जब के साथ ये जो यात्रा चलेगी इसमें अगर तुम यही एक सूत्र समझ लोगे तो भर पाया तो खाली हाथ न जाओगे तो कुछ अमूल्य संपदा साथ ले जाओगे संपदा लूटेगी घड़ों को उल्टे रखे मत बैठे रहना संपदा बरसेगी घड़ों को सीधे कर लेना घड़े को सीधा करने का नाम ही शिष्य भाव है शिष्य भाव का अर्थ होता है तैयार हूं लेने को तैयार हूं आतुर हूं स्वागत है हृदय मेरा खुला है तर्क नहीं विवाद नहीं स्वीकार है ऐसी स्वीकृति की दशा में जो वर्षा होगी तुम्हें भर देगी और यह वचन साधारण वचन नहीं है ये वचन एक ऐसे व्यक्ति के वचन हैं जिसने जाना एक ऐसे व्यक्ति के वचन हैं जो उस अपूर्व क्रांति से गुजरा एक सिद्ध पुरुष के वचन हैं। जन रज्जब ऐसी विधि जाने ज्यों था त्यों ठहराया जिस दिन से रज्जब गुरु के चरणों में बैठे उस दिन से ही नशे में मस्त हो गए एक क्षण में घट गई थी बात मगर घड़ा पूरा भर गया दादू दयान ने कहा है कि रज्जब जैसे पीने वाले मुश्किल से मिलते एक ही घूट में पी गया पूरा भर गया और क्या चाहिए अब ए दिले मजरूह तुझे देखना जज्बे मोहब्बत का असर आज की रात नूर ही नूर है जिस सिमत उठाऊं आंखें श्न हुश ही हुश्न है ताहदे नजर आज की रात अल्लाह अल्लाह वह पेसानिए सिमी का जमाल रह गई जम के सितारों की नजर आज की रात नगमा ओ मैं का यह तूफान तरब क्या कहिए घर मेरा बन गया खयाम का घर आज की रात उस रात हो गई वर्षा मदिरा की दादू की आंखों ने क्या देखा रज्जब की आंखों में? जैसे सुराही उंडेल दी गुरु तो सदा ही तत्पर है उंडेल लेखो पीने वाले नहीं मिलते तुम पीना ताकि कह सको नगमाओ मैं का या तूफान तरब क्या कहिए घर मेरा बन गया खयाम का घर आज की रात यह हो सकता है सब तुम पर निर्भर है स्वर्ग भी नरक भी तुम्हारी सृष्टि है तुम मालिक हो तुम्हारी स्वतंत्रता परम है दुख में हो तो तुम कारण हो समझो जागो कोई रोकेगा नहीं व्यर्थ की बातों में मत पड़े रहना यह मत सोचना कि कैसे आज जाग जाऊं जन्मों जन्मों के कर्मों का जाल पहले काटना पड़ेगा तुमने परमात्मा को कोई दुकानदार समझा है कि बैठा है खाते बही लिए के कि हिसाब किताब करेगा रत्ती रत्ती दाने दाने का कि कहां गई ये कौड़ी कि चुकाओ परमात्मा दाता है औघड़दानी तुम्हारे किए इत्यादि का कोई हिसाब नहीं है कौन तुमसे पूछ रहा है तुम्हारे अपराध भी तो छोटे छोटे हैं उसकी करुणा के सामने उनका क्या मुकाबला उसकी करुणा बाढ़ की तरह आती सब बहा ले जाती तुम्हारा सब कूड़ा करकट ऐसा ही समझो कि तुम जन्मों जन्मों से एक अंधेरे घर में रहो और आज अगर दिया जले तो क्या तुम सोचते हो अंधेरा कहेगा कि मैं हजारों हजारों साल से यहां हूं ऐसे एक ही बार में दिया जलाने से हटना ना हटते हटते हटूंगा जाते जाते जाऊंगा और जन्मों जन्मों से हूं जन्मों जन्मों तक जब तुम दिया जलाओगे तब जाऊंगा नहीं बस दिए की एक किरण काफी है एक छोटा सा दिया काफी है और करोड़ों करोड़ों वर्षों का अंधेरा मिट जाता है ऐसा ही अंधेरा रज्जब का मिटा ऐसा अंधेरा तुम्हारा भी मिट सकता है आज इतना है।